अब तक गाड़ी टोल टैक्स प्लाजा के पास पहुंच चुकी थी विक्रांत ने गाड़ी धीमे करके टोल टैक्स विंडो के करीब गाड़ी को खड़ी किया और फिर टोल टैक्स कटवाने के बाद फिर से आगे के रास्ते पर निकल पड़ा था अब तक गाड़ी हाईवे छोड़कर नॉर्मल रोड पर आ चुकी थी विक्रांत सीधे ही गाड़ी लेकर नासिक बस टर्मिनल पर जा रहा था गाड़ी ड्राइव करते हुए अभी भी वो नैना के फैलों में खोया हुआ था विक्रांत और नैना को नासिक के बस टर्मिनल पर पहुंचकर वहां से वीडियो फुटेज की डिटेल लेनी थी साथ ही बस के ड्राइवर का भी पता लगाना था नासिक शहर की रोड इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी इस वजह से फोर लेन रोड में सिर्फ दो लेन रोड को ही ट्रैफिक के लिए खोला गया था रोड के दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन के साइन वाला येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ था विक्रांत अभी तेजी ऐसी ड्राइव करते हुए नासिक बस टर्मिनल की तरफ बढ़ ही रहा था की अचानक उसे आगे रोड आरोप दो कार पूरे रोड को कवर करके चलते हुए दिखी ये दोनों कार एक साथ सड़क के दोनों लेन को घेर कर चल रही थी और इससे भी ज्यादा इरिटेटिंग बात ये थी कि दोनों कार की स्पीड बहुत स्लो थी विक्रांत चाहकर भी आगे नहीं निकल पा रहा था कार को इस तरह स्लो स्पीड में चलते देख विक्रांत ने हॉर्न बजाते हुए डिपर देना शुरू कर दिया लेकिन मानो इन कार वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हॉर्न का अगर कार वालों पर नहीं पड़ा लेकिन नैना पर जोर पड़ गया Hmm, चुप करो विक्रांत नींद में ही नैना बोल उठी विक्रांत ने तुरंत ही हॉर्न बजाना बंद कर दिया वो खुद नैना की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था अब वो गाड़ी का डिपर यूज करते हुए पास लेने की कोशिश करने लग गया उसने अपनी गाड़ी को आगे चल रही कार के बिल्कुल करीब ले जाकर डिपर देना शुरू कर दिया लेकिन शायद एक कार में कुछ शरारती तत्व सवार थे ये सब नशे में धुत तो होकर सड़क पर मौज मस्ती करने के मूड में निकले थे जब विक्रांत की गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे पहुंची तो उन्होंने अचानक से ब्रेक लगा दिया जिससे विक्रांत को भी हटबड़ी में पावर ब्रेक यूज करना पड़ गया तेरी विक्रांत के मुंह से गाली निकल गई हम्म क्या कर रहे हो विक्रांत नैना की नींद टूटने लगी थी उसने गुस्से में बिना आख खोले ही विक्रांत को डांटते हुए कहा अरे मैं क्या करूँ नैना ये सलाह पास नहीं दे रहा था मुझे रोड ब्लॉक करके बैठा है विक्रांत ने खुद की तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा कौन रोड ब्लॉक करके बैठा है चढ़ा दो तो गाड़ी उस पर नैना ने हुए जवाब दिया विक्रांत ने फिर से गाड़ी का डिपर दिया और फिर उसने अपना मुंह गाड़ी से बाहर निकालकर चिल्लाते हुए पास मांगने की कोशिश की लेकिन मानो उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था अभी विक्रांत डिपर दे ही रहा था कि आगे चल रही दोनों गाड़ियों में से एक साथ दो लोगों ने हाथ बाहर निकालकर विक्रांत को मिडिल फिंगर दिखाना शुरू कर दिया अब तो विक्रांत का पारा हाई हो गया उसे आज तक नैना के अलावा किसी ने भी मिडिल फिंगर दिखाने की हिम्मत नहीं की थी वो अब भला कैसे इन लोगों को बचकर जाने दे सकता था सारे विक्रांत सक्सेना से पंगा ले रहा है लग रहा है कि इन्हें अपनी सही सलामत हड्डिया प्यारी नहीं है विक्रांत गाड़ी में बैठकर गुस्से में बड़बड़ाने लगा नैना नैना उठो उठो विक्रांत ने नैना को जगाते हुए कहा सामने गाड़ी वाला मुझे पास नहीं दे रहा है बदतमीजी ऊपर से कर रहा है मैं क्या करूँ अब ओह विक्रांत सोने भी नहीं देते ये लोग गन और शूट कर दो बट मुझे सोने दो नैना को इस वक्त नींद के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था वो इतनी निर्भीक थी की किसी का मर्डर हो जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रांत नैना की हिम्मत देखकर दंग रह गया लेकिन इस वक्त उसका भी गुस्सा सातवें आसमान पर था उसने फटाफट फड़ नैना के कमर में लगी गन बाहर निकाल लिया और फिर सामने चल रही कार में बैठे आदमी पर निशाना लगाना शुरू कर दिया नैना नैना सुनो सुनो सु, ये गन क्यों नहीं चल रही विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा इसमें से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है विक्रांत अब तक दो तीन बार गन का ट्रेगर दबा चुका था लेकिन उसमें से कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही थी इसलिए उसने परेशान होकर नैना से सवाल किया नैना ने हल्की आंख खोलते हुए देखा कि विक्रांत ने ग रखी है सो उसने नींद में ही बुदबुदाते हुए कहा विक्रांत तुम पागल हो क्या वो वो पहले गन का सेफ्टी लॉक तो हटाओ ओ हाँ विक्रांत को अब ध्यान आया कि उसने गन का सेफ्टी लॉक नहीं हटाया था दरअसल ये गन ऑटोमेटिक थी बिना सेफ्टी लॉक हटाए आप इससे छूट नहीं कर सकते विक्रांत को पुलिस ट्रेनिंग कैंप के समय ये सब बातें बताई गयी थी लेकिन इस वक्त उसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था क्यूँकि वो कभी गन का इस्तेमाल करता ही नहीं इसलिए वो भूल गया था कि गन को चलाने के पहले सेफ्टी लॉक हटाना पड़ता है अब विक्रांत शूट करने के लिए तैयार था उसने एक हाथ से गाड़ी की स्टेयरिंग हाँ रही कार में बैठे लोगों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया आगे गाड़ी में चल रहे गुंडो ने विक्रांत को निशाना लगाते देख लिया था डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे अब उन दोनों गाड़ी में सवार लोगों ने अपने मिडिल फिंगर वाले हाथ को अंदर खींच लिया था विक्रांत को निशाना लगाते देख आगे चल रहे कार के ड्राइवर ने डर के मारे गाड़ी की स्टैंडिंग घुमा के गाड़ी को यू टर्न पर घुमा दिया।, दिया लेकिन तुरंत ही अपनी गाड़ी को भी यू टर्न मार घुमा दिया और गाड़ी के एक्सिलेटर पर और जोर दे डाला उसकी गाड़ी का पहिया रोड पर घसीटता हुआ आवाज करता हुआ मुड़ गया अब विक्रांत ने आगे चल रही कार के टायर पर निशाना लगाना शुरू कर दिया अभी विक्रांत निशाना लगाकर ट्रिगर दबाने ही जा रहा था कि नैना की नींद खुल गई वो उठकर बैठ गई और जैसे ही उसने विक्रांत को गन ताने हुए देखा वो विक्रांत के हाथ पर झपट पड़ी विक्रांत, तुम पागल हो गए हो क्या दिमाग खराब है तुम्हारा नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़कर हवा में कर दिया लेकिन चूंकि अभी तक विक्रांत की उंगली गन के ट्रिगर में ही फसी हुई थी इसलिए उसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई तड़ा जोर की आवाज हुई और गन से एक गोली निकलकर आसमान की तरफ चली गई रात के सन्नाटे में गोली की आवाज गूंज उठी इस गोली की आवाज आगे चल रहे कार ड्राइवर के कानों में भी पड़ी उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी छोटी सी बात पर गोली भी चला सकता है डर के मारे उसने खुद को बचाने के लिए स्टेयरिंग को जोर से ऑफ रोड की तरफ घुमा दिया लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी की स्टेयरिंग को घुमाया उसकी गाड़ी बगल में चल रहे उसके दोस्त की कार से टक्कर खा गई और फिर दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया कागज के टुकड़े की तरह दोनों कार आपस में टक्कर खाते हुए हवा में उछड़ पड़ी और फिर पलटी खाते हुए जमीन पर आकर धराशायी गई। जमीन पर गिरते ही एक जोर के धमाके की आवाज आसपास के इलाके में गूंज उठी उधर विक्रांत ने खुद की गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगा दिया क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में थी इसलिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था फिर भी विक्रांत ने किसी तरह से कार को कंट्रोल में किया और फिर अंत में उसकी कार घिसते हुए रोड के किनारे लगे एक पोल लाइट के खम्बे ऐसी भिड़ खड़ी हो गयी हालाकि टक्कर बहुत हल्की थी सो उसकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तुम्हें तो कहा था कि शूट कर दो तुमने मुझे शूट करने का ऑर्डर दिया था अब जाकर विक्रांत ने नैना के सवाल का जवाब दिया दरअसल अभी तक नैना नींद में थी और उसने विक्रांत से जो कुछ भी कहा था वो सब अपने सपने में ही कहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही थी लेकिन जब उसने विक्रांत को गन्न टाने हुए देखा तब जाकर उसकी नींद खुली फिर उसके होश उड़ गए और उसने झपट विक्रांत से गन छीनने की कोशिश शुरू कर दी क्या तुम पागल हो नैना का चेहरा गुस्से लाल हो चुका था उसने अपने सामने दुर्घटनाग्रस्त हुई कार की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं तुम्हें इन लोगों को शूट करने के लिए कह रही थी तुम सच में पागल हो इतनी छोटी सी बात पे कोई गन चलाता है क्या हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, कोई रोड चलते गैंगस्टर नहीं है नैना विक्रांत को डांट ही रही थी तभी सामने गिरी हुई कार में से लोग निकलने लगे दोनों कार में कुल पांच लोग थे उनमें एक लड़की भी थी बाकी के चार लड़के थे ये सभी यंग एज के लड़के थे सब रोड पर चलते हुए मौज मस्ती कर रहे थे इन्हें क्या पता था की मौज मस्ती के चक्कर में इनका सामना विक्रांत सक्सैना से हो जाएगा